जय श्री वृंदावन धाम की जय श्री गोकुल स्वामी जी की जय आज के आनंद की जय भागवत निवास की जय भाई हर हर महादेव जगन्नाथ जी को आज का दिन विशेष जगन्नाथपुरी के सेवा क्रम में आज से पांच दिन तक श्री ठाकुर जी के हिंदू उत्सव हिडोला उत्सव झूलन उत्सव उसका परम मंगलमय में थे श्री झूलन उत्सव वह उत्सव भी है और नैमित भी है श्रावण में विशेष रूप से और नृत्य भी मध्यान्ह में झूलन उत्सव श्रीमद वृंदावन के वर्षा हर्षद नामक जो प्रांत है जहां पर सदा वर्षा ऋतु विराजमान है वहां पर झूलन उत्सव नित्य लीला के भीतर भी विराजमान है जोवन फूल बसंत ऋतु श्री रसिक जनों ने रस को अत्यंत तो गूढ़ होने के कारण क्योंकि महा महु भव भाव, भाव भूल जिन देह शो ये मनोभव के जो विभिन्न भाव हैं काम कामदेव के ब्रज के दिव्य कामदेव के जो विभिन्न भाव हैं, वे परम परम गूढ़ हैं और उनको सहज में किसी को नहीं दिया जाएगा परतु तो उनका वर्णन किए बिना सखी रह नहीं सकती है दोनों विवशता है वर्णन कि किए बिना तो रह नहीं सकती है और हरे को देने की चीज नहीं ऐसी स्थिति में कहीं छिपा करके उस रस का वे सखी वर्णन करती है कभी कभी समझाने के लिए तालका रूप में उनको फिर संकेत में कह दिया जाता है कि जौवन फूल बसंत ऋतु जौवन जो है प्रियालाल का नव यौवन उसको ही फूल कह करके संबोधित कर दिया जाता है संकेतित कर दिया जाता है आहा वृंदावन फूल खिल रहे हैं तो ये नवल फूल खिले अब फूल कहने का मतलब संकेत जो है वो श्री प्रियालाल के यौवन के लिए ही है कि नव यौवन उनमें उनके अंग प्रत्यंग खिल रहे ऐसे वृंदावन में बसंत छा रहा है अब जहां बसंत कह रहे हैं कि नवल बसंत नवल वृंदावन नवल बसंत छा रहा है बसंत का तात्पर्य ऐसे ही उसी क्रम में कहा कि हो रीडोर हिडोरना एक केल के नाम होरी डोल हो ये श्री जुगल सरकार का बिलास अनधिकारी उनसे रक्षा करने के लिए और छपा के बात कहने के लिए आहा, आज प्रियालाल हिडोरा में ले हैं। बिलासी। तो झूल रहे की एक वर्णन करने की शैली है कि जिसमें परोक्ष प्रिया, प्रिया है देवा परोक्षम च प्रियम देवता परोक्ष प्रिय हैं और परोक्ष ही मुझे अत्यंत अत्यंत प्रिय है श्रावण का महीना वैसे भी श्रवण करने का महीना है जहा श्री गोकर्ण ने श्रीमद भागवती संहिता उनको श्रवण किया नवमी से लेकर के और पूर्णमापया श्री गोकर्ण उन्होंने श्री कृष्ण कथा श्रवण की और उससे सब गोकर्ण के गांव के निवासी भगवत धाम को प्राप्त श्री एक उसकी एक बहुत बड़ी विशेषता है सिद्धांत रहस्य नामक बल्लवाचार्य जी के ग्रंथ में उन्होंने निरूपण किया कि श्रावणसिया मले पक्षे एकादशिया महात श्रावण के अमल पक्ष में माने शुक्ल पक्ष में आज के दिन एकादशी तिथि के दिन कभी श्रीमदाचार्य चरण आप श्री गोकुल ने ठकुरानी घाट के ऊपर स्नान करने के लिए पढ़ा उनके साथ में उनके परम एक शिष्य हैं श्री दमलाजी दामोदर दास हरसादी जी बड़े हैं वे भी उनके साथ साथ में पधार और जब श्री बल्लवाचार्य यमुना जी में स्नान कर रहे हैं उसी समय आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी में कोई मंत्र उनको प्राप्त हुआ प्राय कृष्ण भक्त जितने भी संप्रदाय रहे उन सब का मंत्र गोपाल मंत्र रहा था अष्टाधाक्षर मंत्र वो ही तीनों संप्रदायों में पहले से प्रसिद्ध था शास्त्री मंत्र जो है वो श्री अष्टाधाक्षर मंत्र है अठारह अक्षर वाला जो गोपाल मंत्र है सब में कॉमन माने गौरी संप्रदाय में भी निम्बार्क संप्रदाय में भी और स्वामी संप्रदाय श्री बल्लाचार्य जी का जो संप्रदाय है उसमें भी ये तीनों वैष्णव संप्रदायों में सभी वैष्णव संप्रदायों में श्री गोपाल उपनिषद उनमें दिया गया जो गोपाल मंत्र हैं अष्टादशाक्षर मंत्र वो ही सबको प्राप्त था पंत श्री बल्लाचार्य जी जिस समय स्नान कर रहे हैं उस समय श्री गोपाल मंत्र के ही व्याख्या के रूप में एक दिव्य मंत्र की आकाशवाणी के द्वारा बल्हचार्य जी को प्राप्ति हुई ने सुना, श्री बल्हचार्य जी उस समय दमला जी से बोले कि दमला कछु सोने तो दमला जी बोले दामोदरदास हरसानी जी कि जय जय सुनो तो सही पर समझो ना ही सुना तो सही पर मेरी समझ में नहीं आया बोले ऐसे नहीं समझ में आएगा मैं बताता जल्दी से तू यमुना जी में स्नान कर और उस समय श्री यमुना जी में स्नान करके अपरस करके पवित्र हो करके श्री दामोरदास हरसानी जी जिस समय श्रीमदाचार्य जी के श्री चरणागुण में प्रणाम कर रहे हैं आत्मसमर्पण तो कर रहे हैं उस समय उस मंत्र को श्री वल्लवाचार्य चरण ने कृपा करके पहली बार दामोदर दास हरसामी को प्रदान किया देखिए कितनी प्रीति अपने पुत्रों को नहीं दिया पहली बार जो दिया वो दामोदर दास हरसामी को दिया और पुष्ट मार्ग में ये एक प्रसिद्धि है कि अशु बल्भाचार्य ने उस समय यह कहा कि दमला तेरे ताई या मारक प्रकट की और तेरे लिए माने वैष्णवों के लिए इस मार्ग को मैंने विशेष रूप से प्रकट किया पुष्ट मार्ग और उस दिन से आज के दिन से पुष्ट मार्ग उसका प्रारंभ आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है पुष्ट मार्ग का प्रारंभ हुआ दमला जी को आपने अष्टादशाक्षर जो मंत्र हैं वो प्रदान उसके भाष्य रूप में जो ब्रह्म संबंध मंत्र है उन ब्रह्म संबंध मंत्र का कृपा करके उपदेश प्रदान किया कि ये जीव हजारों हजारों पर से श्री कृष्ण के ताप क्लेश से वंचित हो गया है मैं कृष्ण से अलग हूं इस विरह का क्लेश का जो आनंद है ताप क्लेशानंद अब देखिए बरोधावास है कैसा सुन कि क्लेश भी है और आनंद भी है तो हजारों हजारों वर्षों से श्री कृष्ण ताप क्लेशानंद उससे यह जीव वंचित हो गया है परंतु हे प्रभु आज मैं अपने देह प्राण इंद्री अंतकरण उनके जितने भी धर्म हैं उन सब को ये स्वाहा शब्द की व्याख्या है उन सब को आत्मा आत्मी के साथ में हे श्री कृष्ण गोपीजन बल्लभ गोपीजन बल्लभ को समर्पित कर रहा हूं माने कृष्ण तो सभी हैं श्री न को भी कृष्ण कहा गया ऐसा ब्रह्मण्य देवस्य कृष्णस्य च महात्मनः अवतार कथा पुण्य मत्स्य तो श्री नंदनंदन से लेकर के और अंतर्यामी तक जितने भी अवतार हैं वे सभी कृष्ण हैं क्योंकि सब सत्य हैं और सब आनंदु हो तो कृष्ण शब्द किसी भी अवतार के लिए प्रयुक्त हो सकता है परंतु तो ऐसी स्थिति में अपने आप को कहीं एक जगह केंद्रित करने के लिए साधक को ध्यान रखना चाहिए कि इस कृष्ण शब्द के किस अर्थ को ग्रहण कर रहे हैं उसकी व्याख्या की कि हम गोविंद के श्री को ग्रहण कर रहे हैं अर्थात वृजेंद्र नंदन कृष्ण उनमें भगवत्ता की पूर्णतमता प्राप्त होती है हरि पूर्णतम कृष्ण पूर्णतम पूर्ण तरह पूर्ण पूर्णा हरि ही पूर्ण पूर्णतम पूर्ण पूर्णतर पूर्णतम हो करके बिराजमा तो वृज के कृष्ण पूर्णतम है इसलिए हम गोविंद का ध्यान कर रहे हैं श्री मदन मोहन कैसे हैं बोलो, पंगो, मतेर श्री राधा मदन जो श्री निकुंज मंदिर में विराजमान हैं है सुजू प्यारे में प्यारे प्यारी में अत्यंत अत्यंत रथ है एक रमण नहीं कर सकता है अतः एक तत्व ही दो होकर के विराजमान हुआ आश्रय और विषय बन करके दोनों वो जो कृष्ण तत्व है वे ही दो स्वरूप में विराजमान हुए कृष्ण प्रेमयी राधा राधा प्रेममयो हरि दोनों एक तत्व ही दो रूपों में प्रकट हुए तो जयताम सुत हम कैसे हैं पंगु उनकी कृपा के अलावा हमारे पास में कोई भी दूसरा बल नहीं है मम मन्द मते हम सभी के जो मन्द मती हैं उनकी गति श्री मदन मोहन ही है मत सर्वस्व पदाम भूज श्री प्रियालाल इनके चरण कमल हमारे लिए सर्वस्व होकर के विराजमान है श्री राधा मदन मोहन तो उन्हीं का स्वरूप वर्णन किया कृष्ण शब्द के द्वारा अष्टादशाक्षर मंत्र में कृष्ण गोविंद और गोपीचंद वल्लभ तीन जो नाम है इनमें कृष्ण का तात्पर्य है कि श्री ब्रजेंद्र नंद से लेकर के और अंतर्यामी तक जितने भी अवतार हैं वे सभी अवतार कृष्ण नाम से ही संबोधित किए जाएंगे अवतारी सहित सब नाम कृष्ण से ही संबोधित किए जाएंगे इनमें अवतारी का बोध कराने के लिए फिर एक दूसरे शब्द का प्रयोग किया कि हम गोविंद का ध्यान कर रहे हैं गोविंद कौन है बोले दिव्य वृंदावन ने कल्पत जो मारा श्रीमदावन के कल्प वृक्ष के नीचे जो विराजमान हैं हैं रत्न, आगार, रत्न सिंधासन के ऊपर जो विराजमान अष्ट जिनकी सेवा करते हुए योगपीठ में विराजमान हैं जहां जीव को भी श्री कृष्ण की सेवा सुख से जोड़ दिया जाता है उसका नाम योगपीठ है तो उस योग पीठ के ऊपर वे श्री कृष्ण विराजमान है अब वे जो कृष्ण है वे भी विभिन्न भावों से युक्त हैं उनमें ब्रह्म परमात्मा भगवान ये गुण भी विद्यमान है उन गोविंद में सभी रस विद्यमान है दास्य सक्ष बात्सल्य मधुर सभी रस विराजमान है इसलिए कृष्ण का भी सर्वोत्तम निराकृत स्वरूप कहीं प्राप्त होगा नरवत लीला प्राप्त होगी वो लीला कहा प्राप्त होगी वो लीला प्राप्त होगी श्री गोपीजन बल्लभ में तो हम गोपीजन जन बल्लभ का उस समय ध्यान कर रहे हैं तो ये ही श्री दमलाजी को श्रीमदाचार्य चरण ने उपदेश प्रदान किया कि सहस्त्र सहस्त्र पर अवत्सर से ये जीव कृष्ण से बिछोड़ने का जो ताप क्लेशानंद है इसको अनुभव ही नहीं।, तो नहीं मिला था परंतु तो अपने आनंद उसको भी भुलाया हुआ है भगवत आनंद का इसको आस्वादन प्राप्त नहीं है तो तापक क्लेशानंद उनका उन उसका उस आनंद का इसे विरह आनंद का अनुभव नहीं है ऐसी स्थिति में हे गोविंदा आज में आपके श्री चरणारिंद में हे गोपीजन वल्लभ गोपीजन वल्लभ कहकर के सर्वोत्तम जो कृष्ण का स्वरूप है उस कृष्ण स्वरूप में वो आपके श्री चरणारिंद में श्री नुकुंज नायक जो श्री कृष्ण है धीर ललित नायक होकर के जो गोपीजन वल्लभ होकर के विराजमान गोपी माने जो अपनी इंद्रियों के द्वारा श्याम सुंदर का संतर्पण करने वाली है श्याम सुंदर को अपने रूप का प्रेम का माधुर्य का पान कराएं और अपने इंद्रियों से श्याम सुंदर के माधुर्य का पान करें गो माने इंद्री माने अपनी इंद्रियों के द्वारा श्याम सुंदर का और श्याम सुंदर के इंद्रियों के द्वारा अपने प्रेम का जो पान कराएं उनका नाम हुआ और पालन करें पान करा करके पालन करें उनका नाम हुआ गोपी गोपी कौन है श्री राधा वे राधारणी ही अनेक अनेक रूप धारण करके यूथेश्वरियों के रूप में अनेक गोपियों के तीन तो सौ शतकोट और संख्या नहीं ने केवल गिन के लिए कह दिया गया अनंत गोपी जो है उनके रूप में जो श्री राधारानी प्रकट होकर के विभिन्न भावों को हृदय में धारण करके श्याम सुंदर की सेवा कर रही है ऐसे गोपी जन माने अनेक गोपी के रूप में जो स्वयं प्रकट होकर के विराजमान हैं श्याम सुंदर अनेक कायम ब्यू धारण करके श्याम सुंदर की जो सेवा करना चाहती हैं ऐसी राधा रानी के जो बल्लभ है गोपी जन बल्लभ तो गोपी जन का अर्थ हुआ राधा रानी ही अनेक गोपियों का स्वरूप धारण करके विराजमान हैं स्वपक्ष तटस्थ पक्ष प्रतिपक्ष श्रोहत पक्ष सभी रूपों में भी विराजमान हैं और वे श्री श्याम सुंदर उनके ही परम परम बल्लभ होकर के विराजमान हैं ऐसे श्री गुरु देह प्राण अंधकरण उन सब को आत्मा आत्मी के साथ में समर्पण कर रहे हैं समर्पण करने का मतलब है कि स्वीकृति निवेदन समर्पण और निवेदन स्वीकृति निवेदन और समर्पण ये तीन स्टेप है सबसे पहले स्वीकृति स्वीकृति का स्टेप है कि जहां हमको श्री गुरुदेव के द्वारा नाम दीक्षा की प्राप्ति हुई इसका मतलब है आज कृष्ण ने हमको स्वीकार कर लिया अब हम सेवा में हाथ लगा सकते हैं सेवा की चीज हो नहीं तो पढ़ाई थे जब तक अपनापन था ही नहीं तब तक तो फिर सेवा कैसे करेंगे तो जब तक कंठी नहीं है जब तक नाम दीक्षा नहीं है तीन दीक्षा है नाम दीक्षा फिर मंत्र दीक्षा फिर स्वरूप दीक्षा तो जब तक नाम दीक्षा नहीं है तब तक हाथ नहीं लगाया जाएगा किसी चीज में सेवा में उस व्यक्ति को स्वीकार नहीं किया जाएगा नाम दीक्षा हो गई है कंठी हो गई है तो सेवा में उसको हाथ लगाया जाएगा तो जो नाम दीक्षा है उसका नाम है स्वीकृति जैसे लड़के लड़की इनकी पहले सगाई हो गई एंगेजमेंट हो गया यह स्वीकृति है सप्तपदी नहीं हुई फिर दूसरी स्थिति है सप्तपदी विवाह का जो रिचुअल है वो पूरा हो रहा है विवाह का जो कर्मकांड है वह पूरा हो गया और वैदिक अग्नि की साक्षी में किसी कन्या को स्वीकार किया गया है तो वो हो गया निवेदन ये निवेदन ही मंत्र दीक्षा है और मंत्र दीक्षा के बाद में जब विवाह हो गया तो फिर जैसे पति की सेवा की जाएगी वो सेवा की अपने घर की जो पद्धति है वो ससुराल में जाकर के वह बधु सीखेगी इसी प्रकार फिर गुरुदेव के द्वारा जब ये संकेत कर दिया जाएगा स्वरूप दीक्षा दे दी जाएगी तो स्वरूप दीक्षा की प्राप्ति हो जाएगी तो मैं देह इंद्री प्रांत इन सब को आत्मा आत्मिक के साथ में समर्पित कर रहा हूं यह कह कहकर के निवेदन हो गया यह हो गया भावर पड़ गई विवाह हो गया फिर दीक्षा काले भक्त करे समर्पण सही काले प्रभु करे ताकि आत्मसन जो अंत स्वरूप आया है उसको तो श्री गुरुदेव बता भी देंगे अब यदि बता देते हैं तो बहुत बड़ा लाभ हो जाता है यदि अपने धन का पता लग जाए कि ये धन मेरा है तो उस धन के प्रति लोभ भी बढ़ जाएगा और उसमें ममता भी बढ़ जाएगा जब तक पता नहीं है कि ये धन मेरा है तब तक इसके प्रति न तो ममता होगी न इसके प्रति प्राप्त करने के लिए प्रयास होगा बता दे कि तेरा तेरा धन तेरा धन जगह जगह गड़ा हुआ है तो फिर उसके लिए जैसे प्रयास हो जाएगा ऐसे ही यदि श्री गुरुदेव कहीं किसी को ग्यारह भाव प्रदान करने नाम रूप वयोश संबंध यूथ आज्ञा सेवा पराकाष्ठा पाल्यदास प्यारे भाव हाँ प्रदान कर उसे अपने धन का पता लग गया पता लग गया तो उसके प्रति फिर उसमें आसक्ति भी हो जाएगी और प्रयास करने का प्राप्त करने का प्रयास भी होगा कि जल्दी से जल्दी मुझे प्राप्त हो जाए मेरे हाथ में आ जाए तो ये फिर स्वरूप दीक्षा की भी आवश्यकता पड़ेगी श्री ब्रह्म संबंध उनको करने पर यह दीक्षा विधि स्वीकार कर पर जीव के पांच प्रकार के जो दोष हैं वे दोष अपने आप निवृत्त हो जाएंगे अन्यथा माया के कारण पांच प्रकार के दोष जीव को लगे हुए हैं दीक्षा की अत्यंत अत्यंत आवश्यकता है वह ऑप्शनल नहीं है वह कंपलसरी है इसलिए कंपलसरी है दीक्षा क्योंकि जीव में पांच प्रकार के दोष लगे हुए हैं देश के कारण कुछ दोष आ जाते हैं काल के कारण कोई दोष आ जाते हैं स्वभाव के कारण कोई दोष आ जाते हैं संसर्ग के कारण कोई दोष आ जाते हैं पुराने संबंध के कारण कोई दोष आ जाते तो पंच दोष निवृत्तिशा दोष आ पंचविधादा पांच प्रकार के जो दोष हैं उनकी निवृत्ति हो करके अर्थात माया के दोषों की निवृत्ति होकर के जीव में चिन्मयता की प्राप्ति हो जाएगी और फिर देश काल पात्र संबंध और संस्कार इत्यादि के जो दोष हैं वे दोष उसमें नहीं रहेंगे पांचों प्रकार के दोष अभी और ठाकुर के साथ में उसका संबंध जुड़ जाएगा तो आज का दिन उस दृष्टि से भी दीक्षा की एक महिमा उसको भी प्रकट करने का एक दिव्य दिवस हुआ बल्लभाचार्य जी ने इस बात को कहीं प्रकट किया तो आज का दिन ये एक विशेष संप्रदाय का एक दिन कहीं कल्प भेद से श्री राधा कृष्ण दीपका में श्री ललता सखी उनके विषय में रूप गोस्वामी जी ने कहा कि वे श्री राधा रानी से सत्ताइस दिन बड़ी हैं उस दृष्टि से विचार किया जाए तो शायद कल्प भेद से आज श्री ललिता जी उनका भी कहीं किसी कल्प में कहीं प्रादुर्भाव हुआ होगा सत्ताईस दिन तभी स्थापित हाँ परंतु श्री नारायण भट्ट गोस्वामी जी ने श्री वृजोत्सव चंद्रका में जहां ललता अभिषेक का वर्णन किया वहां स्पष्ट रूप से उन्होंने श्री षी तिथि उसके संपर्क से पूर्व विद्या से रहित होकर के सप्तमी तिथि में ललता सप्तमी के दिन माने राधाष्टमी के एक दिन पहले श्री ललता जी उनके अभिषेक का स्थापन किया और शास्त्र के उसमें प्रमाण भी दिए तो कल्प भेद से इसको मानना चाहिए श्री रुपी भी प्रामाणिक हैं और पुराणों के जो वचन दिए गए उनमें भी प्रामाणिकता कहीं कहीं जिनको उद्धृत किया है श्री नारायण भट्ट वो, वो भी ऊंचे वाले वाले ब्रिज, बरसाने जिनको पदवी रसिक पदवीजनों ने प्रदान की तो उन्होंने वही और ललता जी का जो अभिषेक होता है ऊंचे गांव में वो भी सप्तमी के दिन या ललता ष्ठी के दिन षष्ठी या सप्तमी षष्ठी और षठी यदि पूर्व विद्या है तो सप्तमी के दिन वो वहां पर अभिषेक श्री महाप्रभु उनके मनोभीष्ट को कृपा करके श्री रूप गोस्वामी जी ने प्रकट किया तो आज कल के दिन यद्यपि श्री रूप गोस्वामी जी की तिथि द्वादशी माने द्वादशी है कल कल श्री रूप गोस्वामी जी की तिथि है उनके अंतर्धानी पांत एकादशी द्वादशी तिथि ये बड़ी महत्वपूर्ण तिथि है और श्री रूप गोस्वामी जी यदि नहीं होते तो रूपाणु का उपासना पद्धति उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती थी श्रीमंत महाप्रभु की आराधना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं परंतु तो हमारा संप्रदाय हमारी जो उपासना पद्धति है वह रूप रघुनाथ अनुगत तो उपासना पद्धति है रूपानुप उपासना पद्धति कहलाती है महाप्रभु के अनुगत तो उपासना पद्धति नहीं कहलाती उसका एक कारण है कि महाप्रभु में कहीं राधा भाव भी बिराजमान है महाप्रभु में कभी नारायण भाव भी बिराजिमान है महाप्रभु में कृष्ण भाव भी बिराइमान है महाप्रभु में सखी भाव भी विराजमान परंतु रूपानुक कहने पर एक बहुत बड़ा लाभ मिल जाता है कि कभी भी वहां नायिका भाव या गोपी भाव नहीं आए इसलिए गौरियाओं की जो उपासना पद्धति है वह रूपांतुक उपासना पद्धति ही है क्योंकि उसमें नायिका बनकर के स्वयं श्याम सुंदर के साथ में कभी रास या शामचंदर के अधरा का सीधा पान करने की अभिलाषा कभी भी साधक के हृदय में दूर दूर तक नहीं जबकि महाप्रभु का अनु वृत्ति ग्रहण करने पर कभी महाप्रभु नारायण भी हैं, कभी वे स्वयं कृष्ण भाव में भी विराजमान हो जाते हैं उनमें शंकर भाव भी विराजमान है उनमें अनेक अनेक दूसरे दूसरे जो भाव हैं वे मत्स्यकून वराह उनके आवेश भी श्रीमन महाप्रभु में आ जाते हैं और कभी सखी भाव भी उनमें विराजमान है सखियों का भी कभी श्याम सुंदर के साथ में सीधा मिलन हो जाता है और सखियों में भी नायिका भाव की कभी राधारानी स्थापना कर देती हैं। परंतु उन सारे दोषों से साधक पूरी तरह से बच जाएगा यदि वह रूपानुभ उपासना पद्धति को अपनाएगा इसलिए श्री उपमुगोस्वामी जी का अंतरधान तिथि का समाराधन विशेष रूप से अत्यंत अत्यंत आदरणीय और बंधनी होकर के विराजमान जो कि एक बिल्कुल निर्दोष जिसमें फिसलन नहीं है कोई स्लिपरी नहीं है ऐसा जो निर्दोष बिना फिसलन वाला जो मार्ग है उस फिसलन वाले ठीक ठीक दास्य उपासना मंजरी उपासना के भाव को जहां पर कभी भी नायिका भाव धारण करके कृष्ण के साथ में मिलन की अभिलाषा है ही नहीं उस भाव को प्रदान करने वाला भाव श्री रूप गोस्वामी जी ने कृपा करके प्रदान किया इसलिए रूपानुम उपासना पद्धति ही सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है श्रीमन महाप्रभु स्वयं जिस भाव का आस्वादन करने के लिए आए हैं वे भी मुख्य रूप से राधा भावद्युत सुमलित होकर के वे उस माधुर्य का आस्वर्ण करते हैं परंतु तो साधक श्री कृष्ण तो राधिका बन सकते हैं राधा भावत द्व्युत हो सकते हैं परंतु तो हम राधा भावद्युत सुमलित नहीं हो सकते हमको यदि श्री कृष्ण के सर्वोत्तम माधुर्य का आस्वर्णन प्राप्त करना है तो मंजरी भाव को ही धारण करना पड़ेगा इसलिए श्री रूपानुक जो उपासना पद्धति है उस रूपानुक उपासना पद्धति को ही हमको अपनाना पड़ेगा इसलिए श्री गोस्वामी जी का आश्रय ग्रहण करके विराजमान होना यह साधन का सबसे ज्यादा निर्दोष स्वरूप है श्रीमद महाप्रभु ने अपने छयों गोस्वामियों के द्वारा तो सब सब में भाव विराजमान है परंतु एक एक विशेष भाव को प्रकट किया सनातन गोस्वामी जी ने विशेष रूप से उपासना के क्रम को कि कैसे ऐश्वर्य उपासना उसका त्याग करते हुए बैधि उपासना उसका त्याग करते हुए भगवत उपासना उसका त्याग करते हुए अंत में मंजरी भाव की उपासना स्वीकार की जाए एक पूरा क्रम उन्होंने अपनी बायोग्राफी के रूप में ही श्री के चरित्र के द्वारा अपनी जीवन पद्धति के रूप में अपनी जीवनी के रूप में श्री गोप के चरित्र के माध्यम से अपनी साधन पद्धति को श्री सनातन गोस्वामी ने ने बृहदभागवता में रूपण किया गोप उनका अपना ही व्यक्तित्व है एक ऐतिहासिक पात्र भी हैं गोप साथ के साथ में श्री सनातन गोस्वामी जी की अपनी साधना सनातन गोस्वामी जी अपने व्यक्तित्व को भी उसमें स्थापित किए हुए हैं और साधक को यह बता रहे हैं कि कैसे वह ऐश्वर्य उपासना से कर्मकांड से हटकर के ज्ञानकांड ज्ञानकांड से हटकर के उपासना उपासना उपासना उपासना से हट करके, बाईदी उपास्ना, बाईदी उपास्ना से भी हट करके, फिर और उसमें उसमें कैसे स्थित होता है ये एक क्रम बृहदभागवतामृत ने सनातन गोस्वामी जी ने सर्वोत्तम उपासना पद्धति का जो क्रम है वह कृपा करके प्रस्तुत किया श्री रूम गोस्वामी जी ने रस की पद्धति और उसका रस का शास्त्रीय विवेचन प्रस्तुत किया तो श्री सनातन गोस्वामी जी ने उपासना पद्धति रूप गोस्वामी जी ने रस उसका सैद्धांतिक विश्लेषण श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने मानसी उपासना कैसे की जाए उस मानसी चिंतन उस पद्धति को कृपा करके प्रकट किया और निज भाव को धारण करके मंजरी भाव को धारण करके जैसे वे स्थित हुए और जैसे श्री राधिका चरणाश्रय को ग्रहण करके श्री रघुना दास गोस्वाम जी ने श्री राधा में निवास करते हुए जो निष्ठा धारण की के केवल ब्रिजवासियों के दिए हुए दही उसको लेकर के मठा उसको लेकर के विराजमान रहना और यदि कोई श्री चंद्रावली जी के गांव के दोने को भी लेकर के दही ले आए तो उसको भी नहीं इतना इतनी निष्ठा कि हम तो राधिका की दासी हैं इसलिए राधिका के राधा के छोटे दोना उसमें ही हम दही लेंगे बड़े दोने में बड़े पत्ते के दोने में भी दही नहीं लेंगे उस दही को भी बाहर फिटवा देंगे कि नहीं ये छी क्या इसको हम नहीं लेंगे इतनी निष्ठा राधिका चरण निष्ठा इस मानसी निष्ठा का श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने स्थापन किया श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी पाप वे तो सभी आचार्यों के प्रधान रूप में उन सब को श्रीमद भागवत के प्रमाण को प्रस्तुत करने वाले और उन सारी वस्तुओं को समर्पित करने वाले इन छयों गोस्वामियों को संकेत कराने वाले और भागवत का मंथन करके उसका तत्व इनको बताने वाले हो करके तो प्रमाण साहित्य की स्थापना करने वाले हो करके रघुनाथ दास गोस्वामी रहे और छो गोस्मियों को पांचों गोस्वामियों को श्री रघुनाथ दास भट्ट रघुनाथ भट्ट गोस्वामी पाद ने कृपा करके जो सिद्धांत संबल है वो प्रदान किया श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी ने प्रमाणों का अन्य अन्य पुराणों से संकलन किया पुराणों का कहा जंगल और उसमें से अपने काम की औषधियों को जैसे एक छांटता है इसी प्रकार संपूर्ण शास्त्र से छांट करके उन्होंने सारे प्रमाणों को इकट्ठा किया उन औषधियों को पंत में क्रांत वित खंडित थी उनको कहीं संकलित करके एकत्रित करके फिर जीव गोस्वामी जी ने उनको व्यवस्थित किया और एक्नोलिजमेंट में अत्र कहीं कृतज्ञता ज्ञापन की जाती है छोटे से छोटे फॉर्म में एक लाइन में परंतु श्री जी गोस्वामी जी की इतनी उचित उदातता रही कि उन्होंने षठ संदर्भ में प्रत्येक संदर्भ के प्रारंभ में एक्नोलिजमेंट किया इस बात के लिए कृतज्ञता ज्ञापित की के को वैष्णव बंधु दक्षिण द्विज लिखतम खंडितम ये जो ग्रंथ है उसकी सारी सामग्री लिखी गई थी पहले श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के द्वारा परंतु वो क्रांत वित्रांत खंडित थी उनको स्वयं लिखते जीविका अब उसी सामग्री का दोबारा संकलन करते हुए उनका सदुपयोग करते हुए हम उनका उनको लिख रहे हैं। तो सामग्री के संकलन में बहुत बड़ा योगदान किया जो पुराणों की सामग्री ली गई वह भागवत को प्रमाणित करने के लिए नहीं है वह सामग्री तत्वतः प्रमाणित करने के लिए थी श्री अपने वचन को भागवत को प्रमाणित करने के लिए वो सामग्री नहीं है वो अपने वचनों को प्रमाणित करने के लिए ही उस सामग्री का संकलन किया और श्री जीव गोस्वामी जी उन कृपा करके संपूर्ण जो संबंध तत्व अभेय तत्व और प्रयोजन तत्व इन तीनों तत्वों का दार्शनिक विवेचन प्रस्तुत किया श्री महाप्रभु के चरित्र की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि उन्होंने परत को सगुण करके स्थापित किया और इस सिद्धांत को उन्होंने दिया श्री श्री भाष्य रामानुष्य श्री भाष्य का आश्रय श्रीभाष्य में जिस तरह से श्री शंकराचार्य के निर्गुण जो ब्रह्मवाद है उस निर्गुण का निराश करके वह सर्वदा सर्वदा शक्तियों से युक्त है इसको उन्होंने विशेष रूप से स्वीकार किया श्री रामायु से महाप्रभु ने सभी आचार्यों से पूर्व जो आचार्य हैं उनके सिद्धांतों से सार सार को ग्रहण करके अपने वो कृपा करके प्रकट किया फिर श्री मधु उनके संप्रदाय के द्वारा श्री शिव ग्रह की जो पूजा है अर्चा और उस अर्चा की दिव्यता यह अर्चा की भगवत स्वरूपता इसको स्थापन किया श्री मधु के द्वारा श्री निम्बार्क के द्वारा निकुंज उपासना और श्री राधिका तत्व तो इनको सर्वोत्तम उपास्य के रूप में स्थित करते हुए वहां कहा जैसे कि श्री निम्बार्काचार्य ने बहुत पहले अंगे तो बामे ब्रश्वानु यादा इत्यादि के द्वारा श्री युगल सरकार की जो उपासना और श्री राधिका उपासना उसके ऊपर बहुत ज्यादा बल वो श्री निम्बारक ने दिया था और उस तत्व को ग्रहण किया तो रामानुज के द्वारा सगुण सशक्ति सशक्तिक होकर के वह पर तत्व विराजमान है मध्य के द्वारा धाम और स्वरूप की नित्यता और शिव ग्रह पूजा मूर्ति पूजा उनकी शिव ग्रह की पूजा उनकी सार्थकता उनकी पद्धति को वहां से ग्रहण किया श्री राग जो पद्धति है वो राग की पद्धति उन्होंने विशेष रूप से जो रसोपासना है वो रसोपासना का सर्वोत्तम तत्व श्री निम्बार्क जुगल उपासना वो निम्बार्क से और श्री विष्णु स्वामी उनके द्वारा लाल लाना और नराकृत जो सेवा है उसको कहीं ग्रहण किया तो इस प्रकार चारों चारो संप्रदायों के कहीं सारे तत्व श्री महाप्रभु ने कहीं अपने सिद्धांत में भी स्थापित किए हमारे बड़े श्री श्री गोवर्धन भट्ट गोस्वामी पात्र श्री रूप सनातन की वंदना में बड़े सुंदर सुंदर एक रूप सनातन स्तोत्र विशाल कई पद्य हैं करीब तीसरे पद्य हैं। उनका संकलन किया और उसमें बहुत अच्छी तरह से उन्होंने श्री रूप गोस्वामी जी की वंदना की है दो एक श्लोक हैं उसके सबसे पहले श्री रूप गोस्वामी जी जो हैं उनके वैराग्य का वर्णन कर रहे हैं कि कंथाम एकाम आम करक युत करो राधिका कांत लीलाम गायन ध्यान समोदम वसति कृष्ण ृत्तिपे तल, तल राज इस पद्य में शिव गोस्वामी जी के वैराग्यों को दिखा रहे कंथा एक दंथा उसको पहन रखा है वो रखा है भाई सर्दी लग गई बीमार पड़ गए बुखार आ गया तो भजन से वंचित हो जाएंगे इससे ठंड से बचाव करने के लिए कंथा में एक अंत एक कंथा धारण कर हाथ में ब्रजरज का एक करुआ मेरे तो बाबा का करुआ बराज कर फिर राज इतना वैराग्य परंतु तो ध्यान परम दिव्य जो श्री प्रियालाल की परम मधुर रस की कितनी विराजमान भी और भीतर इतनी आसक्ति बिल्कुल दो अलग अलग ध्रुव जैसे उनको छू रहे एक और तो अत्यंत वैराग्य केवल के एक कंथा और एक मिट्टी का करुआ और सबका त्याग और हृदय में ध्यान हो रहा है कितना निकुंज विलास का ध्यायन, गायन, रह रहे हैं? तल बसती, वृक्ष के नीचे निवास कर रहे हैं कभी एक वृक्ष के नीचे कभी दूसरे वृक्ष के नीचे और कृष्ण नामान ग्रहण श्री कृष्ण के नीला लीलापरक विभिन्न नामों को ग्रहण करते हैं विशेष रूप से इसको प्रमाणित करना हो तो देखना पड़ेगा श्री रूप गोस्वामी जी की जो गोविंद वृद्धावली उनके अष्टादश लीला सिद्धांत के जो पद लीला के जो पद है उनको यदि देखा जाए तो उनमें लीला परक नामों को ही लीला का वर्णन ही नामों के माध्यम से किया गया है सब जगह बौद्धिक समाज बना करके कि जिन्होंने पूतना को मारा ऐसे भी कृष्ण मेरे ऊपर कृपा करें इस, इस तरह से मन पूरी लीला भी वर्णन कर रहे हैं जपूतना को मारा तब ब्रिजवासी जिनके लिए अत्यंत उद्विग्न हो गए वे कृष्ण मेरे ऊपर कृपा करें इस तरह से बहबरी समाज के द्वारा श्री कृष्ण की लीलाओं का ग्रणन करें तो कृष्ण नामानिक ग्रहण कृष्ण के लीलावर नामों को ही श्री आ, स्तव माला उन स्तवाल के विभिन्न स्त्रोत्रों में जो ग्रहण करते हुए मेरा मान हुए है और गायन ध्यान समोदम गायन कर रहे हैं ध्यान कर रहे हैं, हैंतल वृक्षों के नीचे निवास कर रहे हैं और रोलंग भिख्षा, माधुकरी भिक्षा करते हुए कभी कभी ब्राह्मणात स्थूल वृत्ति किसी ब्राह्मण के यहाँ पर स्थूल भिक्षा भी कर रहे हैं और संतों ने कहा कि जब तक माधुकरी भिक्षा करते रहे तब तक लीला में जैसा स्पूर्ण हुआ लीला का वैसा फूल भिक्षा करने पर नहीं होता इसलिए माधुकरी भिक्षा की अपनी महमान और जी ने वो ही माधुकरी भिक्षा की पद्धति उसको अपनाया और उसकी स्थापना भी की और क्वेश्चन परमात्म ब्राह्मणा स्थूल वृत्ति में कभी परम श्रेष्ठ जो ब्राह्मण है उनके यहां पर स्थूल वृत्ति ग्रहण करते हुए भी विराजमान है जैसे श्री बल्लचार्यप्रभु जी, जी के साथ में श्री रूप गोस्वा में, में तो करते हुए भी विराजमान और तो परमार्थ ब्राह्मण आप परम श्रेष्ठ वंश के जो ब्राह्मण है उनके यहां पर स्थूल वृत्ति उनकी भिक्षा करते हुए भी जो विराजमान रूप और नीचे इस प्रकार से भी नीचे वृक्ष की तरह से सहीशील श्री रूप विराजमान यदि नहीं होते रूप तो क्या होता तत्व तत्व ममलम बोधम क्षमो भूतले श्री भागवत के तत्व को कौन जान सकता था वृंदावन की माधुरी की वो कौन देख सकता था कौन वृंदावन की माधुरी का वर्णन कर सकता सैद्धांतिक रूप में विभाग सामग्री श्री राधिका के क्या स्वरूप है कितने गुण है सखियों का क्या स्वरूप है सखाओ के क्या स्वरूप है उनकी कौन कौन सी सेवा है श्री कृष्ण का क्या स्वरूप है कौन कौन सी सेवा है कितने प्रकार के भक्त हैं यह वृंदावन की माधुरी इसका कौन वर्णन कर सकता और उनके और उनके माध्यम से उनका कहीं क्रियात्मक जो जो प्रयोग है जो है एप्लाइड स्वरूप वो यदि अपने नाटकों में भी नहीं दिखाते तो कौन जान सकता था श्री गोष्ठेन्द्र आत्मा कृष्ण का अद्भुतम जो धीर ललित नायक रूप है उसको जिन्होंने कृपा करके प्रकट किया ऐसे श्रीमंतम करुणाकर्म गुण निधि रूपम संबंध बिना कौन उस माधु को जा सकता अब का विवेचन श्री गुरु को समझ जैसा किया वैसा कौन करेगा वैराग्यम विध राग भक्त अमलाम नाना रसान द्वादशान वैराग्य को अपनाते हुए राग भक्ति कैसे प्राप्त हो इसके लिए पूरा साधन के साधु संग साधु सेवा श्रद्धा तीसरी वस्तु हुई श्रद्धा चौथी वस्तु हुई पुनः साधु संग पांचवी वस्तु हुई भजन करने की रुचि छठी वस्तु हुई भजन क्रिया सातवीं वस्तु हुई अनथ निवृत्ति यहां तक हुए अनैष्ठिक भजन इसके बाद में सात नैष्ठिक भजन के सोपान निष्ठा रुचि आसक्ति भाव प्रेम कृष्ण साक्षात्कार और कृष्ण माधुर्य सात नैषिक भजन और फिर इसके आगे जाकर के सात आगे के शुद्ध स्वरूप के आश्वास के प्रेम वृद्धि क्रम हो है स्नेह मान प्रय राग अनुराग भाव महाभाव इस प्रकार 21 सोपान उनका क्रमशा वर्णन करके जिन्होंने भक्ति के पूरे तत्व को स्थापित किया श्री जी ने उस तत्व को विराजमान किया स्व राधायाम यह मादन बद सके को रूपम बिना श्री राधिका के महात्म को कौन जान सकता श्री चैतन्य के मनोभीष्ट को यदि किसी ने प्रकट किया तो वो श्री रूप गोस्वामी जी ने ही प्रकट किया इसलिए आज के इस पूर्वेला में श्री रूप के के तिथि इस अवसर पर उनके श्री में से वर्णना कर रहे हैं शास्त्रों में कहा गया यथा यथा गौर पदार्दे बिंदे, भक्ति पुण्य पुंजा गौर चरणारिंद में जैसे जैसे भक्ति की जाएगी वैसे वैसे श्री राधिका चरणारविंद में भी प्रीति की प्राप्ति और ज्यादा और सर्वोत्तम प्रीति की प्राप्ति होगी इसलिए सारे भक्तगण रूपानों को उपासना करने के लिए प्रार्थना करते हैं और यही कहते हैं कि अरे भैया छेद आवासन ब्रजभु मन शिक्षा में दास गोस्वामी जी ने रूप गोस्वामी जी की वंदना की और रूपानों को उपासना करने के लिए हम सबको आदेश प्रदान किया या शब्द भी श्री रघुनाथ दास गोस्वामी का दिया हुआ शब्द है कि यदि यदि रावासम हुई सरागम प्रतिजनु में निवास करना चाहता है युव द्वंदम ये परिचरित तुम्हारा अभिलषे यदि तुम श्री युगल सरकार के चरणों की निकट रहकर के सेवा करना चाहते हो तो स्वरूप श्री रूपम सगण मज ती श्री स्वरूप गोस्वामी श्री रूप गोस्वामी जी और सनातन गोस्वामी जी उनके अग्रज बड़े भाई इनका स्टे नित्यम स्मरण नमत्व भज सके अरे भज मन अरे मेरे मन तू श्री महा रूप गोस्वामी उनके चरणों का आश्रय ग्रहण कर इसलिए बस यही प्रार्थना के यही बार कृपा कर वैष्णव गोसाई पथित पावन तुम बिना के नुमारे बिना और पतित पावन हम सभी के जलों का और कोई दूसरा नहीं श्री गुरु गोस्वामी जी का जन्म पंद्रह सौ विक्रमी विक्रम संबत की बात कर रहे हैं माने चौदह तो सौ छप्पन वर्ष उसमें से घटा घटाने पड़ेगी तो पंद्रह सौ छियालीस विक्रमी में श्री गुरु गोस्वामी जी का जन्म हुआ पिचहत्तर वर्ष तक श्री गुरु गोस्वामी जी पृथ्वी मंडल के ऊपर विराजमान रहे और उपदेश प्रदान करते थोड़ा अंतर है कोई पिचहत्तर मानता है कोई चौरासी वर्ष मानता है बाद में भी मानता है छह वर्ष और तो परंतु वर्ष ये सामान्य विराजमान रहे अब ये जो कालखंड है 1621 विक्रम से लेकर के और फिर पंद्रह सौ सोलह सौ से लेकर के और फिर जो उनका कालखंड रहा है वो कालखंड सोलह सौ पंद्रह सौ से 1621 तक 1540 सौ छियालीस से सोलह सौ सो इक्कीस तक पिछहत्तर वर्ष का श्री जी का स्थान रहा भारतवर्ष के ऊपर पहले सिकंदर लोधी का आक्रमण था मन गुलाम वंश था गुलाम वंश के बाद में फिर बाबर का आक्रमण हुआ बाबर के आक्रमण के बाद में फिर हुमायूं राजगद्दी के ऊपर बैठा हुमायूं शेर शाह सूरी से हार करके अफगानिस्तान भाग गया फिर दस वर्ष बाद फिर दोबारा वो आया और दोबारा उसने शेर शाह सूरी को हरा करके फिर दिल्ली की गद्दी उसके ऊपर बैठा तो बाबर ने जिस मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी बाद में अकबर उसने 1612 विक्रम में अकबर बैठा और अकबर ने करीब 50 वर्ष तक स्थिर होकर के शासन किया तो रूप गोस्वामी जी का जो समय है वो बड़े उठापटकता समय है बंगाल में उस समय जो गुलाम वंश था उसकी ही एक शाखा हुसैन साहब वो बंगाल में उस समय राजा बन करके विराजमान हो गया था और उसी के अनुगत होकर के श्री रूप गोस्वामी जी और गोस्वामी जी दोनों के दोनों रहे इनके पूर्व पुरुष सर्वज्ञ जगतगुरु श्री अनुद्ध कृष्ण यजुर्वेद के बड़े अच्छे विद्वान और राजा रहे कर्नाटक के कहीं जमींदार रहे क्षेत्रीय राजा रहे इनके दो पुत्र उत्पन्न हुए रूपेश्वर और हरीश्वर इनमें हरीश्वर तो शास्त्र में निपुण थे और रूपेश्वर शास्त्र में निपुण थे हरीश्वर ने रूपेश्वर को कहीं हटा करके उनके राज्य को हड़प हड़प लिया दमदार थे तो उन्होंने इनके राज्य के ऊपर कब्जा कर लिया और उस समय श्री रूपेश्वर ये वहां से निकल करके कहीं आए पद्मनाभ जो है वो पद्मनाभ इन्होंने नवहट्ट गांव में फिर बंगाल में आकर के निवास किया और श्री पद्मनाभ इनके यहां पर पांच पुत्र और अठारह कन्याएं हुई इनमें मुकुंद देव नाम करके एक जो पुत्र थे उनके यहां पर कुमार देव हुए कुमार देवी इनके पिता रूभूषण जी के कुमार देव के तीन संतान उत्पन्न हुई अमर संतोष और बल्लभ बाद में महाप्रभु ने ही अमर का नाम सनातन रखा संतोष का नाम रूप रखा और बल्लभ का नाम अनुपम रखा तो रूप सनातन और अनुपम इन तीन नामों से प्रकट हुए इनके घर के नाम पुराने जो नाम थे वे नाम अमर संतोष और बल्लभ मां इनकी रेवती देवी हैं जो मोर ग्राम के निवासी हरि नारायण जो है उनकी पुत्री थी फतेहाबाद में वहा रूप गोस्वामी का जन्म हुआ 22 वर्ष तक श्री रूप गोस्वामी जी घर में रहे और उस समय ये हुसैन शाह उसके राज्य के कहीं विशेष रूप से संरक्षक होकर के भी विराजमान रहे उनके कहीं मंत्री होकर के ये विराजमान रहे हैं साहब ने सनातन गोस्वामी को शाकर मलिक ये जो स्थान है वो पद प्रदान किया शाकर मलिक एक पद है माने प्रधानमंत्री का जो पद है वो सनातन गोस्वामी को दिया और वित्त मंत्री का जो पद है वो रूप गोस्वामी को दिया तो शाकर मलिक और दबीर खास ये दो पदों के ऊपर इन दोनों भाइयों को नियुक्त किया इसके विषय में एक कहानी प्रसिद्ध है कि किसी सा किसी की रचना करना चाह रहा था और उसे कारीगरों की जरूरत थी उस समय मोरगाम में, में बहुत अच्छे कारीगर मिलते थे उसने अपने एक हिंगा नाम के प्यादे को यह कह कहकर के भेजा कि जाओ मोरगाम में जाओ और से ले आओ अब वो नौकर इतना डरा हुआ है हिंगा कि उसको ये पता नहीं है कि राजा मुझे भेज दो तो राह पर तो किस काम के लिए भेज रहा है ये कह रहा है हिंग वहां मोर गांव में जाओके आओ जल्दी और ये नहीं बताया किसको लेकर के आना है क्या किस काम के लिए भैया जा रहा है अब वो हिंगा प्यादा डर रहा है कि आज को तो लौट के कैसे जाऊं और राज मुझे मार डालेगा अब तो प्राण दंड मिलेगा मुझे तो उसकी चिंता देकर के वहीं बाजार में सनातन गोस्वामी को घूमते घूमते उस समय अमर जो है उनको घूमते घूमते वो व्यक्ति चिंतित सा मिल गया और उससे राम राम श्याम श्याम हो गई राधे राधे हो गई और पूछ रहे हैं भाई क्या बात है बोले मारे ऐसे ऐसी समस्या है बादशाह ने मुझे भेजा है पंत ये नहीं बताया है किस काम के लिए मुझे भेजा गया है बोले अरे बाबरे मैं बताता हूं तू यहां से बढ़िया कारीगर पत्थर का काम करने वाले और कारीगर उनको ले जाय हिंगा उन कारीगरों को लेकर के गया तो हुसैन साहब बड़ा आनंदित हुआ और उसने कहा अरे तू तो भाई बड़ा बुद्धिमान है तेरी बुद्धि तो है नहीं ये बता तुझमें बुद्धि किसने दी तू ये जो कारीगरों को लेकर के आए हमने तुझे बताया नहीं था ये किसी दूसरे की बुद्धि से लाया है किसने तुझे बुद्धि बुद्धि दी इतनी नहीं है तेरी बुद्धि तो हम पहचानते हैं तू तो महाजल बुद्धि है तो उसने कहा कि मुझे मोर गांव में एक दो महापुरुष मिले थे अमर संतोष उनमें ये कहा कि तुम इनको ले जाओ कार्यगरों को ले जाओ बोले भाई ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति को तो हमारे राज्य को चलाने के लिए यहां पड़ेगा तो उस समय सनातन गोस्वामी जी को गोस्वामी जी को आदरपूर्वक घोषित शाह ने अपने यहां पर बुलाया और इतने ऊंचे पद के ऊपर सर्वोत्तम पद के ऊपर उस समय इनको रखा सनातन गोस्वामी जी जहां पर रहे गांव में उसका नाम है सकूरमा बिगड़ा हुआ रूप है मानी साकर मलिक का ही घिसा हुआ रूप है सकूरमा गांव तो साकर मलिक ये गांव का नाम भी है तो सकूरमा गांव ये वहां पर बन गया उसी का उनके नाम के कारण वो नाम वहां पर बना है श्री महाप्रभु जिस समय 1500 इकहत्तर में विक्रम संबत में जब वृंदावन के लिए पूरी भीड़ को लेकर के लाखों लाखों आदमियों को लेकर के जिस समय चले उस समय श्री राम के लिखाव में महाप्रभु के साथ में रूप सनातन की पहली भेंट हुई और सनातन ने एकांत में मिलकर के महाप्रभु से कहा बोले मारे वृंदावन जा रहे हो इतनी भीड़ लेकर के तुमको वृंदावन का खाख स्वाद नहीं मिलेगा वृंदावन जाओ अकेले जाओगे तो वृंदावन का रस लोगे और यदि इतनी भीड़ को लेकर के जाओगे तो बस केवल इवेंट मैनेजमेंट में ही कि ये करना है वो करना है और उसके बैठने की व्यवस्था हुई कि नहीं और उसके बोर्डिंग की व्यवस्था हुई कि नहीं उसके लॉजिंग की व्यवस्था हुई नहीं उसका टेंट बना के नहीं, नहीं।, गीविल्ण गीविल्ण नहीं। उसका बीमा पड़ गया है उसका इलाज हुआ है कि नहीं बस इस चक्कर में लगे रहोगे और आपको आनंद कुछ नहीं आएगा वृंदावन का इसलिए वृंदावन जाने की ये रीति नहीं है और इस रीति को समझ कर के श्री महाप्रभु ने आगे वृंदावन की यात्रा प्रथम वृंदावन की जो यात्रा हुई थी उसको बीच में ही स्थगित कर दिया और आप लौट गए इधर हुसैन को जब यह पता लग रहा है कि कोई व्यक्ति आए हैं महापुरुष और वे लाखों लाखों लोग उनके साथ में हैं, तो वो बड़ा चिंतित हो रहा था सनातन अरे नहीं नहीं ये तो दुनिया यूं ही हल्ला मच है, लाखों आदमी बड़ा दिव्य है दिव्य है मन में विचार कर रहे हैं कि यवन का कोई भरोसा है नहीं कहीं महाप्रभु के साथ में चोट फेंट नहीं कर दे यहां पर बुद्धि का बदल जाए बोले नहीं नहीं दस पांच आदमी है उसके साथ में और कुछ नहीं है ऐसा ऐसा कुछ नहीं है ऐसे तो बीस लोग निकलते रहते हैं यात्री हैं कहीं जा रहे हो और ऐसा कहकर के सनातन गोस्म जी ने कहा कि महाराज आप अब गौर देश में ज्यादा मत रहो आपकी खबर नवाब को हो चुकी है हुसैन साहब उसको हो चुकी है इसलिए यहां पर ज्यादा रुकने की जरूरत नहीं तो श्री महाप्रभु तुरंत ही दूसरे दिन ही वहां से रवाना हो गए कि कहीं कोई चोट फेंट नहीं करे और महाप्रभु फिर वापस लौट करके कुछ दूर आगे चले और फिर वापस लौट आए आप और वो यात्रा बीच में स्थगित करती है दूसरे वर्ष श्री महाप्रभु वे ब्रिज यात्रा के लिए चले इधर सनातन महाप्रभु महाप्रभु को अनेक अनेक पत्रकाल लिखते रहे रहे कि मुझे कब अपना कब अपना और उस का, का उत्तर दे रहे हैं गारीुक्ता ग्रह कर्म व्यग्राह ग्रह कर्म सु तदेव आस्वादे अत्यंतर नवसंग रसायन कि दूसरे में आसक्त जैसे कोई चंचला स्त्री वह घर के कामकाज को जल्दी से पूरा करके अपने प्यारे से मिलने के लिए तुरंत ही निकल पड़ती है ऐसे ही अपने हाथ के काम को पूरा कर दो जिससे आगे कठिनाई नहीं हो और जल्दी से ग्रह त्याग करके आ जाओ ये महाप्रभु ने संकेत में सनातन गोस्वामी जी को रूप गोस्वामी जी को दिया सनातन गोस्वामी जी ने घर त्याग करना चाह पर राजा ने रोक लिया रूप गोस्वामी जी इसके पहले ही आप सारा पैसा इकट्ठा करके जो राम केली था उस राम केली गांव में पूरा पैसा इकट्ठा करके और श्री महाप्रभु श्री मालगाम उनमें रूप गोस्वामी जी आ गए मुर्शिदाबाद में वहां पर अधिकांश पैसा तो दे दिया ब्राह्मणों को बांट दिया जो अतिरिक्त पैसा था धन और दस मुद्राएं इन्होंने किसी मोदी के पास में रख दी जो विश्वास विश्वसनीय था। उस मोदी के पास में रख दी कि भाई कभी सनातन गोस्वामी जी को जरूरत पड़े उनका तुम्हारे पास में कोई पर्चा आएगा तो तुम उनको यह पैसा दे दे ऐसे व्यवस्था करके सनातन गोस्वामी को राजा छोड़ेगा नहीं उनको बंदी बना लिया था खुश इंसान ने या तो मेरे राज्य को संभालो मेरे राज्य के सारे रहस्यों को तुम जानते हो इसलिए तुमको जाने नहीं दूंगा। उनको बंदी बना लिया था सनातन गोस्वामी जी हथखड़ी बेड़ी पड़ी हुई है परंतु फिर भी आए और उस समय किसी तरह से घूस देकर के सनातन गोस्वामी जी जेल से मुक्त हुए बाद में रूप गोस्वामी जी पहले ही उस समय आ गए हैं निकल गए है। और निकल करके प्रयाग में महाप्रभु वृंदावन के बाद में वृंदावन यात्रा के बाद में लौट करके जब जगन्नाथपुरी जा रहे थे उस समय प्रयाग में श्री महाप्रभु मिले और दस दिन तक श्री महाप्रभु को श्री महाप्रभु ने रूप गोस्वामी जी को उस समय रसतत्व उनकी शिक्षा प्रदान की और फिर ये कहा अब तुम वृंदावन जाओ तो रूप गोस्वामी जी दस दिन तक रह करके वहां पर बल्लभा जी के साथ में भी भेंट हुई अड़ेल में प्रयाग में और श्री बल्लाचार्य जी ने श्री रूप को भी भिक्षा कराई महाप्रभु को भी भिक्षा कराई महाप्रभु को तो परम आदर के साथ में भगवत स्वरूप का दर्शन किया और जो असमर्पित थाल था वो श्री महाप्रभु को कृष्ण भाव से समर्पित कर दिया इतनी इतनी निकटता रही है दोनों महाप्रभुओं में बलवाचार्य जी में और श्री गौरहरी में इतनी ज्यादा निकटता रही बड़ी सुंदर चर्चा भी है दस दिन तक रूप शिक्षा रस तो उसका उपदेश दिया रूप गोस्वामी जी आगे भरला इधर सनातन गोस्वामी जी ये जिस समय जैसे तैसे जेल से छूट करके आए इनके साथ में इनका एक सेवक था वो सेवक ने दस सोने की मुद्राएं छुपा करके रख रखी थी उसको भी दिलवाया उसको भी वापस भेजा कि ना हम तुझे अपने साथ में रखेंगे तू भाग जा तू हमको भी मरवाता और इस पात्रा पर्वत के ऊपर जो डाकू हैं वो हमको भी पकड़ लेते, लेते तो सनातन गोस्वामी जी ने उसको भी त्याग किया और अकेले उस समय शिव में आए रूप गोस्वामी के साथ में मिले तब श्री रूप सनातन उन्होंने देखा कि महाप्रभु तो सनातन गोस्वामी जी पहले काशी पहुंचे महाप्रभु उस समय तक काशी तक पहुंच गए थे काशी में दो महीने श्री महाप्रभु रहे और सनातन गोस्वामी जी को आपने सनातन शिक्षा प्रदान की और सनातन गोस्वामी जी दो महीने रहने के बाद में श्री रूप गोस्वामी जी के पास में वृंदावन आ गए श्री महाप्रभु के पास में फिर रूप सनातन दोनों के दोनों मिलने के लिए दोबारा गए और महाप्रभु का दोबारा दर्शन रथ यात्रा के अवसर पर दोबारा दर्शन किया उस चरित्र का कल संकेत में वर्णन कर आए थे कैसे खुजली हो गई थी और फिर महाप्रभु ने आलिंगन करके रूप सनातन गोस्वामी के शरीर की खुजली के रूप को दूर कर दिया श्री रूप गोस्वामी ने वृंदावन में जब रहे तो माने 1500, 1400, नहीं सौ पंद्रह उसमें रूप शिक्षा हुई और पंद्रह सौ में शिक्षा होने के बाद चौदह सौ में नहीं पंद्रह सौ में पंद्रह सौ में रूप शिक्षा हुई और रूप शिक्षा होने के बाद में फिर ये वृंदावन आ गए और वृंदावन आने के बाद मैं पंद्रह सौ में, में बसंत पंचमी के दिन श्री गोविंद देव जी प्रकट गोमा टीला के ऊपर वृंदावन तो सनातन गोस्वामी जी की रूप गोस्वामी जी की बहुत बड़ी एक योगदान है कि गोविंद श्री विग्रह सेवा उसकी उन्होंने कृपा करके स्थापना की पंद्रह सौ बेकम संबत 1500 सौ और ईसवी संगत पंद्रह सो उसमें गोविंद देव प्रकट हुए श्री रूप गोस्वामी जी कहीं राधा दामोदर मंदिर उसमें ही कहीं कुटिया बना करके पहले मंदिर मंदिर मान बोलते जंगल था पूरा ही प्रदेश था वो जंगल प्रदेश था तो वहां पर भी कहीं गोविंद देव जी की किसी तरह से पूजा करते रहे सेवा करते रहे ठाकुर जी, जी अब किशोर हो गए सोलह वर्ष के हो गए गोविंद अब व्या करने की जरूरत पड़ गई उस समय श्री जी के पास में गोविंद जगन्नाथपुरी से फिर एक स्वरूप था जिसकी लक्ष्मी के रूप में पूजा होती थी वहां पर उस स्वरूप को श्री राधानी के स्वरूप को जब प्रताप रुद्र महाराज को यह पता लगा कि गोविंददेव वृंदावन में प्रकट हो गए हैं तो उन्होंने उस श्री राधिका श्री विग्रह को वृंदावन में भेजा सत्रह वर्ष के बाद में फिर श्री गोविंददेव जी उनके पास में श्री राधा रानी आकर के विराजमान हुई उस समय अन्य गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन तीनों स्वरूप प्रकट हो गए थे और तीनों स्वरूपों के पास में प्रताप रुद्र में प्रिया जी को भेजा गोपीनाथ जी के पास में पहले जो प्रिया जी स्थापित की गई थी और गोपीनाथ जी लंबे थोड़ा तो जोड़ी नहीं मिल रही थी <laughs> फिर दूसरी प्रिया जी उनको सिद्ध करा करके दूसरी प्रिया जी के श्री विग्रह उनको सिद्ध करा करके फिर गोविंद भेजा और गोपीनाथ जी की बात करें और गोपीनाथ जी के बगल में जो प्रिया जी थी पहले छोटी वाली प्रिया जी उनको तो फिर दाहिनी और विराजमान कर दिया और नई जो प्रिया जी आए हैं उनको श्री गोपीनाथ जी के बाइक तो गोपीनाथ जी में दो, दो दोन प्रिया हैं प्रिया दोनों दोनों जी विराजमान है श्री गोविंद देव वे विराजमान इस प्रकार सोलह विक्रमी में श्री राधा गोविंद युगल सेवा की स्थापना करना यह रूप स्वामी का बहुत बड़ा योगदान रहा और विशेष रूप से इसके पहले कहीं कहीं होंगी श्री राधिका स्वरूप जैसे टोटा गोपीनाथ में श्री राधिका स्वरूप विराजमान है परंतु अधिकांश में ये प्रसिद्धि नहीं थी युगल स्वरूप की प्रसिद्धि नहीं थी वृंदावन में जितने भी स्वरूप प्रकट हुए थे सब राधा राधाम जी तो प्रकट नहीं हुए राधाम जी तो पंद्रह में प्रकट हुए इसके पहले जितने भी स्वरूप हैं वे सब बिहारी जी राधा वल्लभ जी गोविंद जी सब अकेले ही गोपीनाथ जी मदन मोहन जी सब अकेले ही प्रकट हुए थे इनके पास में फिर श्री गुरु गोस्वामी जी ने युगल उपासना साक्षात सेवा उनको प्रदान किया या कहीं फिर गादी सेवा भी जहां पर प्रिया जी नहीं आई वहां पर गादी सेवा नाम सेवा वो प्रकाशित की गई बिहार जी के पास में गादी सेवा प्रिया जी की विराजमान है राधावलभ जी में भी राधी सेवा है राधा लाल में भी प्रिया जी की स्थापना करने का प्रयास किया गया परंतु तो राधाम जी ने स्वीकार नहीं किया फिर गाधी सेवा ही वहां पर राधा लिंगित कृष्ण होकर के ही ये, जी, जी, ये राधा जी बिहारी जी राधाम जी ये सब राधालिंगित स्वरूप होकर के विराजमान हुए पहले भी राधालिंगित होकर ही श्री गोपीनाथ जी विराजमान पिछहत्तर वर्ष के बाद में पंद्रह सौ में 1645 से 1621 तक पंद्रह सौ से लेकर के 1621 तक पिछहत्तर वर्ष में फिर श्री रूप गोस्वामी ने बहुत सारे ग्रंथ प्रकट किए और श्री रूप गोस्वामी जी अंतर्धान तो जब रूप गोस्वामी का अंतर्धान हो गया रूप गोस्वामी के ही फिर एक शिष्य थे हरदास गोस्वामी उनकी परंपरा में उन हरदास गोस्वामी जी को श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी की प्रेरणा से श्री वृंदावन के जितने भी मंदिर हैं उन सबको भूमि अकबर ने माफीनामा प्रदान किया गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन इन तीनों को भूमि प्रदान की राधमलाल का प्रसिद्धि हो गया था में परंतु नौ राधारानी सोलह सौ नौ में राधा ने आकर के पास में विराजमान हुए और 21 में जब सनातन को स्वामी श्री गुरु गोस्वामी जी अंतर्धान हो गए इसके बाद में अकबर तब वृंदावन आया अकबर का सोलह सौ बीस और सोलह सौ के बीच में अकबर का वृंदावन में आगमन हुआ और उस समय स्वयं आया या उसने कई फरमान भेजे और वृंदावन के जो मंदिर हैं उन मंदिरों के लिए उसने भूमि विशेष रूप से प्रदान की सबसे ज्यादा भूमि प्रदान की गई गोविंद जी को गोविंद बाग गोविंद घेरा ये सब अः वृंदावन के जो मोहल्ले हैं वो ना उसी तरह से बगीचा था राधौर जी, जी को भी रखवे की दृष्टि से देखें तो गोविंद जी को जितनी भूमि प्रदान की गई उतनी भूमि और किसी को नहीं रंग जी का मंदिर भी गोविंद की भूमि पर ही बना भूभाड़े पर बना तो ब्रिज के राजा श्री गोविंद जी रहे गए वृंदावन के राजा मुख्य रूप से वो यहां पर ही मुख्य रूप से वो वस्तु प्रदान की गई इधर श्री हरदास गोस्वामी जी उनके समय में फिर श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वाद हमारे बड़े उनके आदेश से उनके प्रेरणा से मान ने श्री गोविंद देव जी के मंदिर का निर्माण कराया और गोविंद देव जी के मंदिर के पश्चिम भाग में जो शिलालेख है उसमें लिखा हुआ है संब चौबीस चौतीस शकबंध अवा अकबर शाह कर्मकुल पृथ्वी राजा राज भगवंत दास सुत श्रीमान महादेव सिंह मान सिंह देव श्री वृंदावन योगपीठ स्थान मंदिर श्री गोविंद देव को बनाए काम उपरी श्री कल्याण दास मानक चंद चौपाल शिल्पकार गोविंद दास दिलवाले वाले दिल्ली वाले <laughs> ये वहां शिलालेख में अभी भी लिखा हुआ है गोविंद जी के बगल में परिक्रमा देते हुए इधर से आए तो बगल में जो शलाख है वो शिलालेख अभी भी लिखा हुआ है तो सिंह ने ये जो श्री गोविंदेव जी का जो मंदिर है वो गोविंदेव जी का मंदिर उस समय सोलह में बनाया 1540 में श्री अः जी प्रकट हुए और 100 वर्ष बाद पंद्रह में बानवे में गोविंद प्रकट हो गए गोविंद प्रकट होने के भी चौवन वर्ष बाद फिर गोविंददेव जी का ये वर्तमान ये योगपीठ मंदिर है लाल पत्थर का ये लाल पत्थर का मंदिर उस समय बनाया गया था फिर सत्रह सौ बाईस में श्री करीब करीब अस्सी वर्ष तक इस लाल पत्थर के मंदिर में गोविंदेव जी रहे और अस्सी वर्षों के बाद में फिर औरंगजेब जो है वो औरंगजेब की तो बुद्धि खराब थी उसने तो सब तोड़फोड़ी की तो अकबर अकबर के फिर शाहजहां हुआ अकबर के जहांगीर हुआ जहांगीर के शाहजहां हुआ शाहजहां के फिर कई पुत्र थे तो दारा शेखो वो बहुत अच्छा था उसने उपनिष्दों का अनुवाद भी फारसी में कराया परंतु दारा शेखो को, को भी कत्ल करके और अपने सारे भाइयों को मार करके औरंगजेब राजगद्दी के ऊपर बैठा और औरंगजेब ने उस समय जितने भी मंदिर बने थे गोविंद देव जी का मंदिर भी उसमें था उसको भी कहीं तोड़वाने का प्रयास किया परंतु उस समय बंदरों ने बहुत बड़ा लाभ उठाया और कहते हैं एक साथ बंदर औरंगजेब की आ, सेना के ऊपर टूट पड़े थे और वो मंदिर पूरी तरह से नहीं तोड़ा परंतु ऊपर का जो कुछ भाग था शिखर इत्यादि का उस भाग को कहीं औरंगजेब ने खंडित किया और जो बीच में कहीं कहीं अमुक जो स्थल है उनको भी उसने विशेष रूप से तोड़ा और मंदिर खंडित खंडित करके उसने फिर गोविंद वो गोविंद कहीं जयपुर पधारे उस समय और फिर जयपुर में आमेर में जाकर के श्री गोविंद विराजमान हुए और फिर आज आज भी श्री गोविंद जी वहां कृपा करते हुए गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन सब स्वरूप जयपुर पधारे और जयपुर स्वयं एक नया वृंदावन बन गया गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन इनकी स्थिति के बाद बहुत बड़ा यो, योगदान रहा फिर श्री जीव गोस्वामी जी ने इसी बीच में अनेक अनेक जो ग्रंथ हैं उन रचनाओं को किया जिनमें खंडकाव्य में, में नाटकों में तीन नाटक विदग्न माधव ललित माधव दान केल कौंग इनमें अड़तालीस सबों का संकलन है जिनका संकलन किया जीव गोस्वामी जी ने और उसके ऊपर बल्देव विद्याभूषण ने भाष्य लिखा और इनमें बहुत सारे स्तव बड़े स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में प्रसिद्ध हुए जैसे प्रेमेंद्र सागर शब चाट पुष्पांजलि उत्कलिका वल्लरी गोविंद बिरदावली छोष्टादश ये अलग से उन 48 ग्रंथों में 48 जो सब हैं उनमें कुछ बहुत विशाल हैं और ये अलग से प्रसिद्ध होकर विराजमान इसके बाद में राधा कृष्ण दीप का श्री महाप्रभु के अष्टम मथुरा महात्म पद्यावली इन सारे ग्रंथों का संकलन किया और विशेष रूप से काव्यशास्त्र की दृष्टि से उन्होंने भक्त असाम सिंधु उनकी पंद्रह सौ अट्ठानवे में रचना की जिसमें भक्ति की स्थापना की और दुर्गम संगम में जीव गोस्वामी जी की उसके ऊपर टीका है और विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने बाद में 18वीं शताब्दी में 17वीं शताब्दी के अंत में भक्ति सार प्रदर्शनी इस टीका का रचना की उज्जवल निर्मणी के ऊपर भी श्री जीव गोस्वामी जी की लोचन रोचनी और श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी की आनंद चंद्र का ये जो टीका है वो विराजमान है तो एक बहुत बड़ा योगदान उस समय रहा और श्री रूप गोस्वामी जी के द्वारा श्रीमद् भागवत के तत्वों का जैसा विवेचन किया गया और उन का विश्लेषण करने के लिए लघु उसका गोस्वामी जी ने विशेष रूप से बात की तो इस प्रकार बहुत बड़ा योगदान श्री जीप गोस्वामी का श्री रूप गोस्वामी का राह श्री रूप गोस्वामी के अंग के द्वारा ही राग मार्ग में प्रवेश की साधक को प्राप्ति हो सकती है श्री याचे श्री भोज जन्व जन्व। तिनके को दांतों में दवा करके आदद पुनः श्रीमद्यामी जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि श्री रूप के चरण कमल उनके हम कहीं अंश होकर के विराजमान हो उनके अमर बनकर के उनकी धूलि बन करके विराजमान हो रूप की कृपा के बिना फिर श्री राधा गोविंद इन, कृपा और भावोलास में जो भक्ति है उसकी प्राप्ति नहीं इन्हीं शब्दों के साथ आदि बोलो श्री की गोस्वामी पाधे की जय झूलन महोत्सव की जय आज के आनंद की जय जय जय श्री राधे कल से यहाँ पर से से है हाँ, से सप्ताह, आ, आ, है सप्ताह का तारीख तारीख तक को फिर लोग कृपा करेंगे और क्रम को जो अष्टकालीन लीला का स्मरण क्रम है उस क्रम को फिर से प्राग करेंगे बोलो भंडावन बिहारी जयता श्री कृष्ण ओ जयता श्री कृष्ण